श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग उनविंस अध्याय स्वजन वियोग कुमार जी के पुत्र अक्षय का विवरण श्री रामकृष्ण देव के अग्रज श्रीयुत राम कुमार जी के पुत्र अक्षय का इससे पूर्व सामान्य रूप से परिचय दिया जा चुका है पूज्यपाल आचार्य तोतापुर जी के दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद सन अठारह ईस्वी के प्रारंभ में दक्षिणेश्वर में आकर अक्षय ने विष्णु मंदिर में पूजक का पद ग्रहण किया था उस समय उसकी आयु सत्रह वर्ष की होगी यहाँ पर उसके संबंध में कुछ उल्लेख करना आवश्यक है अक्षय का सौंदर्य जन्म के समय अक्षय की जननी के दिवंगत हो जाने के कारण मात्रहीन बालक आत्मीय वर्ग का विशेष स्नेह पात्र बन गया था सन अठारह सौ ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के प्रथम कलकत्ता आगमन के समय उसकी आयु केवल तीन चार वर्ष की थी अतः पहले दो तीन वर्ष तक उसे गोद में लेकर लालन पालन करने तथा स्नेह करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था किंतु रामकुमार जी ने अक्षय को कभी गोद में नहीं लिया था कारण पूछने पर वे कहते थे माया बढ़ाने की क्या आवश्यकता है वह अधिक काल जीवित नहीं रहेगा तदनंतर श्री रामकृष्ण देव जब संसार तथा अपने को भूल कर साधना में निमग्न हुए थे तब तक वह सुंदर शिशु कैशोरावस्था को पार कर यौवन में प्रदार्पण कर चुका था और अत्यंत सुंदर दिखाई देता था श्री रामकृष्ण देव तथा उनके अन्यन्या आत्मीय वर्ग से हमने सुना है कि अक्षय वास्तव में अत्यंत सुंदर युवक था वे कहते थे कि उसके शरीर का रंग जैसा उज्ज्वल था वैसे ही अंग प्रत्यंगों का गठन भी अत्यंत सुंदर तथा सुललित था वह देखने में साक्षात शिव शिवमूर्ति के सदृश प्रतीत होता था बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अक्षय का विशेष अनुराग था कुल देवता श्री रघुबीर की सेवा में प्रतिदिन वह अधिक समय बिताया करता था इसलिए दक्षिण आकर पूजन कार्य में संलग्न हो अपने मन के अनुकूल कार्य मिलने से उसे प्रसन्नता हुई थी श्री रामकृष्ण देव कहते थे श्री राधा गोविंद जी का पूजन करता हुआ वह ध्यान में इतना तन्मय हो जाता था कि उस समय मंदिर में अनेक व्यक्तियों का समागम होने पर भी उसे कुछ पता नहीं रहता था इस प्रकार दो तीन घंटे व्यतीत होने के बाद उसे चेत होता था हृदय से हमने सुना है कि मंदिर के नित्य पूजन के पश्चात पंचवटी के नीचे जाकर अक्षय बहुत देर तक शिव पूजन किया करता था तदनंतर अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने के उपरांत श्रीमद् भागवत का पाठ करने में संलग्न हो जाता था इसके अतिरिक्त नवीन अनुराग की प्रेरणा से उस समय वह न्यास तथा प्राणायाम इत्यादि अधिक मात्रा में कर बैठता था कि उसका कंठ तालु सूज जाने के कारण कभी कभी खून भी निकलने लगता था इस प्रकार की भक्ति तथा ईश्वरानुराग से अक्षय श्री रामकृष्ण देव का चुका था। इस प्रकार वर्ष के बाद वर्ष बीतने लगे तथा क्रमशः बंगाल सन बारह सौ पचहत्तर सन अठारह ईस्वी आधे से भी अधिक बीत गया अक्षय के हृदयगत भाव को जानकर चाचा रामेश्वर जी उसके विवाह के निमित्त कन्या ढूंढने लगे कामारपुकुर के सन्निकट कुचोकोल नामक ग्राम में उपयुक्त कन्या की खोज पाकर रामेश्वर जी जब अक्षय को लेने के लिए दक्षिणेश्वर पहुँचे तब चैत मास चल रहा था चैत में यात्रा निषिद्ध है इस प्रकार की आपत्ति उठने पर भी रामेश्वर जी ने नहीं माना उन्होंने कहा कि विदेश से अपने घर लौटने के लिए उस निशेष को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है घर पहुंचने के कुछ ही दिन बाद बंगाल सन 1276 सन अठारह सौ उनहत्तर बैसाख में अक्षय का विवाह हुआ विवाह के बाद विवाह के कुछ महीने पश्चात ससुराल जाकर अक्षय को कठिन बीमारी हुई समाचार पाकर श्री रामेश्वर जी उसे कमाल पुकुर लिवा लाए तथा चिकित्सा जी के द्वारा आरोग्य कर उन्होंने पुनः उसे दक्षिणेश्वर भेज दिया वहां जाकर उसकी आकृति सुधर गई तथा उसको यह अनुभव होने लगा कि उसके स्वास्थ्य की भी उन्नति हो रही है उसी समय सहसा एक दिन उसे फिर ज्वर हो गया चिकित्सकों ने कहा कि सामान्य ज्वर है शीघ्र ही ठीक हो जाएगा हृदय का कहना था कि यह सुनकर कि अक्षय ससुराल में बीमार हुआ है श्री रामकृष्ण देव इससे पहले ही कह चुके थे हृदय लक्षण बहुत खराब है मालूम होता है कि राक्षस गण वाली किसी कन्या के साथ उसका विवाह हुआ है छोकरा मर जाएगा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अस्तु तीन चार दिन बीत जाने पर भी अक्षय का ज्वर उपशम न होते देखकर कर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय को बुलाकर कहा रिदु डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अक्षय को भ्रम हो गया है यज्ञ चिकित्सक लाकर अच्छी तरह से उसकी चिकित्सा करा ले परंतु छोकरा जीवित नहीं रहेगा हृदय कहता था उनको इस प्रकार कहते हुए सुनकर मैंने कहा छी छी मामा तुम्हारे मुंह से ये बातें क्यों निकली यह सुनकर वे बोले क्या इच्छा पूर्वक मैंने कहा है माँ जो कुछ मुझे अवगत कराती है तथा मेरे द्वारा कहलाना चाहती है इच्छा न रहने पर भी मुझे वैसा ही कहना पड़ता है क्या मैं यह चाहता हूँ कि अक्षय जीवित न रहे श्री रामकृष्ण देव के इस कथन को सुनकर हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा तथा विज्ञ चिकित्सकों को लाकर अक्षय के आरोग्य के लिए नाना प्रकार का प्रयास करने लगा किंतु रोग क्रमशः बढ़ता ही चला गया लगभग महीना भर कष्ट पाने के बाद अक्षय का अंतिम काल अत्यंत सन्निकट देखकर श्री रामकृष्ण देव उसकी सैया के निकट उपस्थित होकर बोले अक्षय कहो गंगा नारायण ओम राम क्रम से तीन बार उस मंत्र की आवृत्ति करने करते ही अक्षय के शरीर से प्राण वायु निर्गत हो गई हृदय से हमने सुना है कि अक्षय अच्छा की मृत्यु होने पर हृदय जितना ही रोने लगा होकर श्री राम कृष्ण देव उतना ही लगा। प्रिय दर्शन पुत्र तुल्य अक्षय अच्छा की मृत्यु को उच्च भाव भूमि से अवलोकन कर श्री राम कृष्ण देव के इस प्रकार हंसने पर भी उनके मन में असही यातना न हुई हो सो बात नहीं है उस घटना के बहुत दिन बाद उन्होंने उसका उल्लेख कर कभी कभी हमसे यह कहा था कि उस समय भावाभेश से मृत्यु का स्वरूप अवस्थान्तर प्राप्ति के रूप में दिखाई देने पर भी भावभंग होकर साधारण भूमि आरोहण करते समय अक्षय के वियोग में उनको विशेष अभाव प्रतीत हुआ था अक्षय का देहांत मथुर बाबू के मकान में होने के कारण भविष्य में श्री रामकृष्ण देव के लिए कभी वहाँ रहना संभव नहीं हो सकता था